ईश्वर के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ के हम ईश्वर के प्रति अपना विश्वास दृढ़ करते हैं यदि परमात्मा का स्वरूप ठीक प्रकार से नहीं समझा गया या विपरीत समझ लिया तो ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं हो पाएगा और उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं त्रुटियां ऐसी भी हो सकती हैं कि ईश्वर के प्रति अश्रद्धा होना प्रारंभ हो जाए ईश्वर विश्वास में कमी होती चली जाए पीछे हमने बहुत से विषयों को देखा जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते पहले मानते थे और फिर छोड़ दिया उसके पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं कि ईश्वर का स्वरूप इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि जो उनको युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो वो फिर स्वीकार नहीं कर पाते तो ईश्वर को ठीक प्रकार से समझने में एक महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी न्यायकारिता कर्मों का फल देना परमात्मा किस तरह से हमें कर्मफल देता है कितने देता है इसका यदि ठीक स्वरूप हमारे मन में हो तो ईश्वर के प्रति उठने वाली बहुत सारी आशंकाएं जो तो किसी भी आस्तिक के मन में भी उठ जाती हैं वो नहीं उठेंगे कर्मफल से संबंधित कुछ बातें हमारे मन में बार बार उठती रहती हैं ईश्वर को हमने न्यायकारी स्वीकार किया वो पक्षपात नहीं करता है यथावत फल देता है अब इसके साथ हमने ये मान लिया कि हमें जो भी सुख दुख मिलता है साधन मिलते हैं वो हमारे कर्मों का ही फल होते हैं जो भी हमें प्राप्त होता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है हमें किसी को भी तो जिसको जो जो भी मिल रहा है वो उसको उसके कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है ये व्यापक मान्यता है कर्मों के अनुसार मिल रहा है यानी कर्म फल मिल रहा है कर्मफल का देने वाला कौन है तो परमात्मा कर्म फल का देने वाला है ये बातें मान भी ली किसी ने अब समाज में वो देखता है कि ये अधार्मिक है ये दुष्ट है ये छल कपट करता है इसके पास तो सुख साधन अधिक है धार्मिक है मेहनती है वो अभावों से भी ग्रस्त देखे जाते हैं संपन्न भी होते हैं लेकिन अभाव से भी ग्रस्त देखे जाते हैं उतना उनके पास नहीं होता पद प्रतिष्ठा के लिए भी ये बातें लग जाएंगे तो ईश्वर है न्यायकारी है धर्म का फल सुख सुख के साधन होते हैं अधर्म का फल दुख दुख के साधन होते हैं ये बात ठीक होते हुए भी, भी साथ में जोड़ दिया जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमारे ही कर्मों का मिलता है कर्म से अधिक भी नहीं और कर्म से कम भी नहीं कर्म के अनुसार मिलता है और जो भी फल मिलता है वो परमात्मा देता है अब ये किसी ने मान रखा है सारा इसमें कुछ बातें तो ठीक है और कुछ बातों के अंदर दिक्कत है तो प्रश्न उठेंगे बार बार उठते रहते हैं हर किसी के मन में उठते रहते हैं लेकिन उसे यह दिख जाता है कि यहां तो अव्यवस्था है दुष्ट अन्यायी अत्याचारी भी बहुत बढ़ते हुए दिखते हैं न्याय तो दिखाई नहीं देगा जैसे कर्म है आज लोगों के वैसा तो दिखाई नहीं देता तो या तो वो ईश्वर को मानना छोड़ देगा यदि ईश्वर होता तो यह अन्याय नहीं होता अपने साथ देखता है दूसरों के साथ देखता है अगर ईश्वर है होता तो अन्याय नहीं होना चाहिए था लेकिन अन्याय तो हो रहा है व्यवस्था तो नहीं है तो इसका मतलब है ईश्वर नहीं है ये वैसे ही मान रखा था लोगों ने इस तरह बहुत से लोग चले जाएंगे अथवा वो ये कहेगा कि ईश्वर है भी तो यदि वो न्याय नहीं कर सकता तो उसको क्यों माने हम परमात्मा के रहते हुए भी ये अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसको क्यों माने हम जो होगा तो होगा मानने की जरूरत नहीं है ऐसे ईश्वर को इस तरह भी वो परमात्मा से दूर हट जाते हैं ये भी एक नास्तिकपना है अथवा जिनके मन में इतना दृढ़ है कि नहीं ईश्वर को तो मानना ही है मानता ही रहेगा तो फिर वो ये सोचता है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है और जब ये मान लिया कि कोई भी आ रहा है दुख तो परमात्मा ही दे रहा है हमारे कर्मों के अनुसार ही दे रहा है तो उसको उसका वो प्रतिरोध करेगा या नहीं ईश्वर भक्त है तो नहीं करेगा जो परमात्मा स्वयं मुझे दे रहा है इन लोगों के माध्यम से दे रहा है मेरा फल है मेरा कर्म है तो मेरे को अवश्य मिल जाएगा अगर मेरा नहीं है तो भले ही कोई आतंकवादी सामने आके गोली भी चला दे तो भी गोली इधर उधर से निकल जाएगी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर मेरे बुरे कर्म नहीं है तो उसकी चलाई भी गोली मेरे को लगी है इसका मतलब है मेरे बुरे कर्म है तो जा को मार सके न कोई ऐसा भी सोचते हैं तो अब अगर ये हो गया तो उसको क्या विश्वास है कि मेरे अगर कर्म ही बुरे नहीं हैं, तो कुछ भी नहीं होगा मेरे को तो फिर किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है देश की सीमाओं की भी और आंतरिक व्यवस्था सुरक्षा घर की भी जो हम सुरक्षा करते हैं ताला लगाते हैं चौकीदार रखते हैं इस सबकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर होना होगा तो कितने भी ताले और कितनी भी सुरक्षा में भी हो जाएगा व्यर्थ हो गया ना ये सब रखना और यदि नहीं होना होगा तो वैसे ही नहीं होगा इनके रखने से क्या ये इनका रहना तो व्यर्थ हो गया सारी सुरक्षा का न्याय व्यवस्था का पुलिस का सब व्यर्थ है अगर ऐसा कोई मानता है तो, तो या तो वो अपने पुरुषार्थ छोड़ देगा अपनी सुरक्षा के रक्षा के उपाय छोड़ देगा ये गलत व्यवहार हो जाएगा उसका दुखी होगा जीवन में खूब हमारा देश भी हुआ गुलाम हुए हम ये सोच लिया गया राजाओं के द्वारा कि ये आक्रमणकारी आ रहे हैं, हमारे देवता इसकी रक्षा कर लेंगे क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं हम उनका पूजन करते हैं वो हमारी रक्षा कर लेंगे राजा थे क्षत्रिय थे लेकिन उनको सिखाने वालों ने यह बोल दिया कि यदि आप अपनी सेना लेके जाओगे तो इसका मतलब है आपको अपने देवता पर विश्वास नहीं है अगर देवता है और देवता रक्षा करने वाले हैं और हम सेना लेकर के जा रहे हैं इसका मतलब है देवता पर विश्वास नहीं है देवता क्रुद्ध हो जाएंगे नाराज हो जाएंगे ईश्वर नाराज हो जाएगा तो ईश्वर रक्षा करता है उसी के ऊपर छोड़ देंगे सेना ही नहीं गई दूसरे आ गए आक्रमण कर दिया पंदित हुए सैकड़ों वर्षों तक तो गुलाम रहे शोषित होते रहे पिटते रहे और फिर भी क्या मानते रहे हमारे भाग्य में ही ऐसा था हमारे कर्मी ऐसे थे और गुलाम हो गए अब ठीक है कुछ लोगों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए कार्य किया तप किया बलिदान दिया पता नहीं क्या क्या सहा क्या क्या त्याग किया क्या क्या घर छोड़ा सब कुछ किया बहुत कुछ जो थे वो तो जिन्होंने किया उनके आधार पे हम स्वतंत्र हो गए लेकिन अधिकांश लोग इसमें सक्रिय नहीं थे और अपनी नियति मान के चलते थे ऐसा ही होगा कुछ लोगों ने दिलाई है आजादी कुछ प्रतिशत लोगों ने बाकी तो ठीक है जैसा चल रहा है कौन झंझट ले वैसे भी नहीं लेते कौन अपने परिवार को छोड़े कौन अपने परिवार पे आफत लाए कौन अपने बच्चे का बलिदान करें वैसे भी और यूबी के बीच जो लिखा है वो होगा अब ये एक बात छोटी सी है लेकिन सदियों तक हमारे को इसकी हानि उठानी पड़ी वैदिक सिद्धांत से हम विपरीत गए और सदियों तक हम गुलाम रहे भारत दुष्प्रभाव आज भी बहुत दुष्प्रभाव है इस बात का तो जब हम ये मान लेते हैं कि परमात्मा के अनुसार जो होना है वो होगा हमारे को करने से क्या तो हमारा पुरुषार्थ हमारा यत्न कम हो जाता है जबकि वेद कर्म के लिए ही कहता है ईश्वर का आदेश भी कर्म करने के लिए है, गीता को इतना मानते हैं वो कर्म करने के लिए कहते हैं हमारे महापुरुष राम और श्री कृष्ण युद्ध करते हैं खुद जाकर के लेकिन उनको मानते पूछते हुए भी वो कर्म की बात हमारे मन में नहीं बैठती उनकी हम सोचते हैं तो होगा जो होगा वो आकर के रक्षा कर लेंगे अपने आप हो जाएगा ये ईश्वर के स्वरूप को ठीक न समझने के कारण से है पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं हानि उठाई है पिछड़ गए हैं इतना व्यापक प्रभाव है इन छोटी सी बातों का तो यदि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो हमारे प्रयत्न समाप्त हो जाएंगे तो ईश्वर जाएं। तो का हमारे को जो कर्मफल प्रदान करने का स्वरूप है वो यदि हमारे को स्पष्ट नहीं है तो भ्रांतियां होंगी और आज तो खैर हम स्वतंत्र हैं जितनी भी सीमा तक फिर भी ईश्वर के बारे में बहुत सारे प्रश्न कर्मफल के बारे में अस्पष्टता के कारण उलझे रहते हैं और बहुत लोग नास्तिक हो जाते हैं ईश्वर के प्रति अविश्वास रखते हैं तो कर्मफल की कुछ बातें आपके सामने मैंने पहले रखी थी केवल दोहरा देता हूं जो न्याय संगत उचित है जो व्यवस्था है वो पहला जिसने कर्म किया है उसी को फल मिलता है उसी को मिलना चाहिए अच्छा बुरा जो भी है दूसरे को नहीं कि करे कोई और भरे कोई इसे न्याय नहीं कहते दूसरा जितना या जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलता है अच्छा किया है तो अच्छा बुरा किया है तो बुरा उल्टा नहीं होता है कभी भी जो ईश्वर की तरफ से होता है उस पर ध्यान देना मुख्य रूप से और तीसरा जो फल देने वाला है उसको पता होता है कि मैं इसको इस कर्म का ये फल दे रहा हूं जिसे किसी के कर्मों का ही नहीं पता है वो यदि कुछ करता है तो उसे फल नहीं कहा जाता जैसे न्यायाधीश को पता है किसने क्या किया तो वो जान करके दंड देता है तो उसको माना जाता है लेकिन वैसे ही कुछ भी नहीं पता है और यू कह दिया तो उसको फल नहीं कहा जाता अगली बात कि जितना भी फल है वो ईश्वर ही देता है ऐसा नहीं है ईश्वर भी देता है उसका अपना अलग स्वरूप है और ईश्वर ने हमें फल देने के लिए विधान भी कर रखे कि कौन किसको फल भी दे सकता है न्याय कर सकता है जैसे राजा न्यायाधीश माता पिता अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ये भी हमें फल देते हैं दे सकते हैं चाहे वेतन के रूप में चाहे और किसी रूप में दंड भी दे सकते हैं ये भी व्यवस्था है ये भी ईश्वर कृत है ये भी वेदोक्त है वेद सम्मत है केवल ईश्वर के आधार पर छोड़ दें कि यहां हम कुछ नहीं करेंगे जो करना होगा ईश्वर करेगा ऐसा नहीं है ईश्वर ने इनके लिए अपने कर्तव्य बनाए हैं और इनको करना होता है उचित ढंग से जितना कर पाते हैं बाकी बचा हुआ ईश्वर करता है तो केवल ईश्वर ही देता है ऐसा नहीं है तो अब इस आधार पर हम कुछ और निष्कर्ष निकालते हैं जो अभी तक बातें कही हैं, उसमें कहीं अड़चन लगती हो तो बात कर सकते हैं नहीं तो जो सिद्धांत हमने स्थिर किए, उसके विपरीत कोई बात नहीं जानी चाहिए अगर विपरीत आ रही है कोई टकराव आ रहा है तो हमें फिर विचारना चाहिए कि ये ठीक है ये ठीक है जैसे हम शुरू से ईश्वर के स्वरूप को समझने में करते आ रहे हैं कि ईश्वर के बारे में यदि कोई मान्यता कोई स्वरूप हम पिछले वाले से विरोध में आ रहा है तो हमें विचार करना चाहिए कि ये दोनों नहीं हो सकते कोई एक हो सकता है या हो सकता है दोनों भी गलत हो जहां भी विरोध लगे वहां विचार करना है हमें तब हम ठीक ठीक चीज प्राप्त कर पाएंगे नहीं तो गढ़म उल्टी सीधी बातें भी परस्पर विरुद्ध बातें भी हम मानते रहेंगे बिना विचार के तो अब जब हम लोक व्यवहार में जाते हैं जब हम कल भी जो मैं बात रख रहा था आपके सामने अन्य प्राणियों की भी और मनुष्य की भी हमें जितना भी दुख दुख के साधन प्राप्त हो जाते हैं बाधाएं प्राप्त हो जाती हैं वो सब यदि हमारे कर्म के अनुसार ही माने जाएं, उसी समय मिलना है वही मिलना है उतना ही मिलना है तो जो जो इसके निमित्त बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं चाहे कोई मनुष्य चाहे कोई पशु चाहे कोई और वो सब भी निश्चित होने चाहिए इसी समय हमें मिलना था इसी से मिलना था इतना ही मिलना था तो जो अन्य मनुष्यों के द्वारा हमें सुख दुख सुख के साधन दुख के साधन मिल जाते हैं बिना हमारे कर्म के वो सारा निश्चित होना चाहिए लेकिन वो निश्चित अगर करेंगे तो कर्म की स्वतंत्रता एक तो खंडित होती है बहुत बड़ा दोष आएगा दूसरा ये जो दूसरे हमें दे रहे हैं सुख या दुख इन्हें पता है क्या कि हमारा कर्म क्या था हमारा कर्माशय क्या था हम अपना भी देख सकते हैं हम किसी को सुख भी दे देते हैं दुख भी दे देते हैं उसके कर्म के अनुसार नहीं उसने मेहनत की है उसको वेतन दे रहे हैं ये तो कर्म के अनुसार दे दिया हमने लेकिन वैसे ही जो हम किसी को बाधा पहुंचा देते हैं वैसे ही जब हम किसी को सहयोग कर देते हैं हमें कुछ नहीं पता है उसका लेकिन हम दे देते हैं तो फल वो माना जाता है जब जो कर्म के अनुसार दिया जाता है हमें पता ही नहीं है इनके पूर्व कर्म क्या है कर्माशय क्या है तो जो हमारे द्वारा दिया जाएगा या दूसरे हमें देंगे उसको फल नहीं कह सकते और जो देने वाला है जो निमित्त बन रहा है उसको नहीं पता है कि इनके कौन से कर्म है तो जो फल का देने वाला जो जानता है कि इसके ये कर्म है वही दे सकता है नहीं दूसरा नहीं दे सकता अब इस कसौटी पर हम कसके देखें कि हमें जीवन भर में जितना सुख दुख मिलता है दूसरों के द्वारा वो सारे हमारे कर्म को जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो उसको फल नहीं कहते हैं। उसको फल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ये विचारने की बात है और उसमें न्याय व्यवस्था कैसे बन रही है वो भी विचारना है तो यदि किसी आतंकवादी ने आकर के गोली चलाई और हम मर गए या कोई व्यक्ति मर गया तो कर्म किसने किया था यहां पर आतंकवादी ने किया था गोली चलाई और कुछ जो भी किया और हम कहते किसको फल किसको मिला जो मर गया उसको कर्म भी दिख रहा है और ये फल भी दिख रहा है ये भी प्रश्न बहुत से लोग करते हैं किया तो किसी ने भोग को हिराये ये कौन सा विधान हुआ तो चूंकि आतंकवादी ने जो गोली चलाई अन्यायपूर्वक किसी की हत्या की ये कर्म इस कर्म का फल उसी को मिलेगा सिद्धांत क्या है जो करता है उसी को मिलता है जब तब उसको फल कहते हैं करे कोई और दूसरे को मिल रहा है तो इसको फल नहीं बोलते हैं। तो आतंकवादी ने जो किया उसका फल उसको मिलेगा अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है उसको चालक ने दुर्घटना कर दी असावधानी से बहुतों को चोट आ गई अब ये चालक का दोष है चालक ने दुर्घटना की पीड़ा बहुतों को हो गई तो ये औरों का फल नहीं मिला है उनको उनका कर्म ही नहीं था कर्म तो चालक ने किया था चालक का फल उसको मिलेगा चाहे तो न्याय व्यवस्था से या ईश्वरीय व्यवस्था से मनुष्य की व्यवस्था से या ईश्वरीय व्यवस्था से वो जो उसको कर्म के अनुसार मिलेगा वो उसका फल कहलाएगा और चालक को पता ही नहीं था कि जो बैठे हैं किसके कौन कौन से कर्म हैं और उनको इतना इतना फल देना है उसके अनुसार मैं ऐसी टक्कर मारूं ये तो व्यवस्था नहीं बनेगी तो इसको फल नहीं बोलते इसको नाम तो कुछ देना चाहिए इसको कहते हैं परिणाम किसी क्रिया का परिणाम है बस ये इसे तो फल नहीं है ऐसी जो सारी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ये उन उन क्रियाओं का परिणाम होती है फल नहीं होती है वो हम सामान्यतः उसको सबको फल बोल देते हैं लेकिन अगर उसको फल भी बोल रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए मन में स्पष्ट रखना चाहिए कि एक तो कर्माशय के अनुसार हमें मिलता है वो वो फल है और एक ये जो इस तरह की चीजें होती हैं देने वाले को पता ही नहीं है निमित्त है उसको पता ही नहीं है कि हमारे कर्म क्या है कितने हैं तो इसको फल नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे ये परिणाम हुआ है अब यहां न्याय व्यवस्था क्या होगी तो जिसने किया है उसका फल उसी को मिलेगा और जानकार व्यक्ति देगा ईश्वर या कोई मनुष्य राजा न्यायाधीश एक बात ईश्वर का न्याय दोनों तरफ से होता है करने वाले को भी और उस करने वाले का प्रभाव जिस जिसपे हुआ है अच्छा या बुरा उस पर भी दोनों पर होता है यह न्याय नहीं है ईश्वर का कि जिसने किसी की हत्या की तो चलो उसको भी मार दिया मृत्यु दंड दे दिया और जो मर गया उसका क्या होगा उसको जो हानि उठानी पड़ी उसका क्या होगा उसके साथ भी तो न्याय होना चाहिए और समाज के अंदर जो जीवित रहते हैं उनके लिए कुछ क्षतिपूर्ति व्यवस्था न्यायालय करता है उसको हम उचित मानते हैं ठीक है और परमात्मा उसकी पूरी पूरी क्षतिपूर्ति करता है तो जो पीड़ित हो गया है मर गया है अंग भंग हो गया है तो ये जो उसको पीड़ा हुई ये जो साधन छिन गया उसका ये उसके कर्म का फल सोच करके नहीं दिया गया था वो तो किसी ने कर्म किया उसका ये परिणाम इस पर आ गया अब ईश्वर की यहां क्या न्याय व्यवस्था होगी उसके लिए अलग अलग दृष्टि है कुछ भी हो सकती है उनमें होगा न्याय हम संभावना कर सकते हैं कि क्या क्या न्याय हो सकता है तो एक तो ये है कि उस व्यक्ति का जो पीड़ित हुआ है उसका भी अपना जो कर्माशय है सबके कर्माशय रहते हैं अच्छे बुरे तो ये जो उसको दुख कष्ट हुआ वो दुख कष्ट उतना दुख कष्ट जितने पाप कर्म का फल तभी उसको आगे मिलता है ईश्वरीय व्यवस्था से जितना होता जितना दुख भोगा गया जितने साधन छीन गए उतना यह मान लिया गया कि इसने भोग लिया है लिया नहीं गया था कर्मानुसार वो तो संयोग से हो गया किसी ने कर दिया नहीं करता तो नहीं भी होता उस समय उतना पापकर्माशय क्षीण हो जाएगा कम हो जाएगा तो जो मर गया है पीड़ित हो गया उसको उसके साथ न्याय हो गया ना जो आगे मिलना था वो भी मिल गया कोई बात नहीं एक संभावना दूसरी संभावना कोई कहे कि भाई नहीं उसके पाप हो सकता है पाप कर्माशय हो ही नहीं इतने पुण्य आत्मा हो अच्छा व्यक्ति हो इतने पापी नहीं है तो फिर क्या होगा तो उसका दूसरा तरीका है वो भी न्याय कहा जाता है कि जो हानि हुई है उसकी पूर्ति हो जाए अतिरिक्त सुविधाएं आगे मिल जाए जो चीज छिन गई है वो उसको मिल जाए उसके कारण से जो देर लगी है उसको जीवन चला गया है कुछ वर्ष चले गए हैं उसकी भी पूर्ति हो जाए ये पूर्ति भी की जा सकती है ये दूसरा तरीका है दो चीजें संगत हो सकती तो हुआ तो न्याय ही है ईश्वर तो न्याय ही करेगा अपराधी को दंड मिलेगा और जो पीड़ित हुआ है उसके साथ भी न्याय होगा अब ईश्वर भी न्यायकारी रहा मनुष्य के कर्म की स्वतंत्रता भी रही तो परिणाम होने पर भी न्याय तो हमारा हो ही जाता है अब इससे और अगली एक बात इससे जुड़ी हुई बात है कि हमारे मन में कई बार ये आ जाता है पीछे भी जो मैंने रखा उस पर प्रश्न ये हो सकते हैं कि किसी ने हमारे को पीड़ित किया और उससे हम दुखी हो गए तो उतनी उतनी जो भी कोई हानि करेगा हमारी वो परमात्मा उसके न्याय कर देगा हम इसलिए भी वो असावधानी रख सकता है कि ताले भी खुले हैं कोई बात नहीं चोर आके ले गया तो ले गया तो उतनी पूर्ति हो जाएगी हमारी परमात्मा पूर्ति कर देगा रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं सावधानी रखी नहीं वो चोर ले गया वो चक्का ले गया तो ठीक है हमारी क्षतिपूर्ति परमात्मा कर देगा तो यहां ये बात ध्यान रखनी होगी हम यदि अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर रहे हैं पूरी सावधानी कर रहे हैं जितना हम रोक सकते हैं अन्याय अत्याचार को उतना कर रहे हैं फिर जो हमारे को समस्या होती है उसकी पूर्ति होती है हमारी लापरवाही से हमारी हानि हो जाए उसकी पूर्ति नहीं होती क्योंकि हम ईश्वर की आज्ञा का भंग कर रहे होते हैं हम देश की सुरक्षा ना करें जो कि वेद में पदे पदे लिखा हुआ है बहुत बार लिखा हुआ है अस्त्र शस्त्र रखें सुरक्षा करें दुष्टों को पकड़ें दंड दें बंद करें वो कर नहीं रहे हैं हम उसमें हमारी कमी है अब जो हमारे को हो जाएगी उसमें जितनी हमारी भूल है पुरूषार्थ की न्यूनता है उस हिसाब से कम क्षतिपूर्ति होगी जैसे अन्य प्राणियों में पूर्ति होती है उतना पूरा होगा क्योंकि वो जब भी कोई उसका विरोध करता है मारने का प्रयास करता है वो हमेशा पूरा बचने का प्रयास करते हैं जितना वो कर सकते हैं जहां तक वो कर सकते हैं अपने साधनों के अनुसार उतना करते हैं और फिर भी होता है वो उनको पूर्ति पूरी मिलती है तो हमारा पुरुषार्थ होने पर ही तब भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो जाता है तो उसकी पूर्ति पूरी मिलेगी नहीं तो कम मिलेगी जितनी हमारी ढिलाई है दूसरा ये जो फल को हम देखते हैं इसमें सुख दुख पर केंद्रित नहीं रहना चाहिए हमें कि जितना सुख हुआ जितना दुख हुआ उसके अनुसार हमारा कर्माशय क्षीण होगा ऐसा नहीं उतनी क्षतिपूर्ति होगी जितना दुख हुआ हमें दुख तो हम अपनी अज्ञानता से भी पैदा कर लेते हैं हानि हुई है छोटी सी और दुखी हो गए हम अधिक और कोई व्यक्ति होता है जिसको हानि तो अधिक हो गई लेकिन दुखी हुआ कम साधक है संयम ही है योगी है सहनशील है तो कर्म फल का जो हमारा व्यवस्था रहती है वो सुख दुख पर केंद्रित नहीं रहती उसका मापने का पैमाना सुख दुख नहीं होता है उसका मापने का पैमाना साधन होते हैं। कितने साधन दिए गए हम किसी होटल पर भोजन करने जाएं और भोजन करें तो जितनी उसकी कीमत है उतना ही उस भोजन की कीमत वो लेगा यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे को कितना स्वाद आया कितना हमने सुख लिया हम उसको बिखेर भी सकते हैं गिर दिया तो गिर दिया पैसे तो उतना ही लगेंगे हमने आधा खाया आधा छोड़ दिया तो पैसे तो उतने ही लगेंगे हमने एकाग्रता से खाया खूब स्वाद लिया खूब अच्छी तरह पचा और खूब शक्ति आ गई तो भी पैसे उतने ही लगेंगे मन उधर उधर है बिना स्वाद के खाया जल्दी जल्दी खा लिया पचा ठीक नहीं पोषण अधिक नहीं हुआ बल अधिक नहीं मिला तो भी पैसे तो उतने ही लगेंगे खाने के बाद में उल्टी हो गई हमारे को तो भी पैसे तो उतने ही लगेंगे हमने कितना सुख दुख भोगा कितना उपयोग लिया ये एक अलग बात है उस पर निर्धारण करेंगे तो दर्ण व्यवस्था नहीं बनती है जाति आयु और भोग ये फल के रूप में देखे जाएंगे जाति हमारे कोई शरीर मनुष्यदि मिले आयु जितना समय मिला और भोग जो भोग के साधन मिले इस पर निर्भर करता है तो अब किसी ने हमारा हमारे साथ अत्याचार किया हमारे सौ रूपये ले लिए एक लाख रूपये छीन लिए एक लाख की हानि कर दी तो जितनी एक लाख पे हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति होगी अब एक लाख की हानि हुई कोई बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ तो उसका ये मतलब है कि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी उसकी एक लाख जितनी ही क्षतिपूर्ति होगी और किसी का एक लाख हानि हुई और वो एक करोड़ की हानि जितना दुखी हो गया तो उसको एक करोड़ <laughs> नहीं न्याय नहीं ये जो सुख दुःख है ये काल्पनिक है हमारे अज्ञानता के कारण है इसलिए सुख दुख के आधार पर यह फल का निर्धारण नहीं होता ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे को यह शरीर मिला कि जितने पुण्यों से हमारे को मिला जितने पाप पुण्य से वो मिल गया अब इस शरीर से हम कितना सुख भोगते हैं और कितनी प्रगति करते हैं इसके आधार पर पाप पुण्य नहीं खर्च होंगे हमारे अगर हमने इस शरीर को पाकर के भी बिल्कुल व्यर्थ कर दिया तो भी उतना खर्चा हो गया हमारा जितना लगना था और हमने इसको पाकर के इसमें बहुत कुछ उन्नति कर ली तब भी हमारा उतना ही खर्चा हुआ कर्माशय का बराबर ही होगा उसमें अंतर नहीं आएगा तो जो कर्मफल कर्म को जानता है वो फल देता है तब तो उसको फल कहला, कहलाता है तब तो वो फल कहलाएगा वैसे ही कोई दे देता है तो ये फल नहीं कहलाता ये परिणाम कहलाता है अब किसी ने रिश्वत दी और हमने रिश्वत ले ली अब ये लोग कह देते हैं भाई इसके अपने कर्म थे इसीलिए रिश्वत ले पा रहा है नहीं तो कैसे ले पाता ये उसको भी पुण्यों से जोड़ देते हैं ये नए कर्म है उसने दी हमने ली अन्याय किया उसने भी और हमने भी आपस में ले लिया दूसरों की हानि की यह नया कर्म है आ, ये जो रिश्वत का पैसा लिया है उतना पाप कर्माशय हमारा उतना पुण्य पुण्यकर्माशय घट जाएगा भोग हम अपना ही रहे हैं दूसरे का नहीं सोचता व्यक्ति ऐसा है कि मैंने दूसरे को ले लिया लौकिक दृष्टि से ठीक है लेकिन ईश्वर की दृष्टि से जिसने भी जो भी कुछ भी भोगा है चोरी से कैसे भी जितना भोगाए उतना कर्माशय उसका अपना घटता है और दूसरों को जो कष्ट दिया इस तरह रिश्वत आदि लेके उसका दंड अलग मिलेगा कोई फायदा नहीं है वैसे तो लेकिन कोई फायदा समझना चाहे तो समझ सकता है तो यह है परिणाम तो फल और परिणाम एक चीज और है उसको आगे देखेंगे आज इतना ही रखते हैं प्रणोदन ओ